हाय दक्षिणामूर्त नमः ओ शांति शांति शांति अथर्ववेदिया वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रश्न का दशम मंत्र विचार हो गया था आगे एकादश मंत्र में इंद्रिय प्राण की स्तुति कर रहे हैं आगे किंच प्राणेर प्राणीर्क ऋषिर्त्ता विश्व सतपति वयमाद्य दाता पिता मतरीश नम प्राणों को संबोधन करते हैं व्रत्य प्राणेर प्राण प्राण अच्छा तो प्राण यहाँ संबोधन भी है ओम प्राण ब्रात्य एक ऋषि अत्ताश्वति व्यय आदेश दाता न पिता मातरीश हे मातरीश संबोधन भी यहाँ ओम प्राण हे प्राण त्य व्रात्य अर्थात जिसका संस्कार नहीं हुआ है उसको ब्रात्य कहते हैं संस्कार ही न दीजय है संस्कार होना चाहिए था किंतु तो नहीं हुआ तो उसको ब्रात्य कहते हैं अथवा जिसका संस्कार का अधिकार भी नहीं है उसको भी ब्रात्य कहा जाएगा संस्कार ही न्रात्य इतना ही स्मृति में कहा गया और आगे कहते हैं एक ऋषि एक ऋषि अर्थात मैं ऋषि गति अर्थ कदातूँ आप एक ही है चलने वाला यहाँ एक ऋषि अर्थात यज्ञ में हबीर ग्रहण करने वाले आप हैं तो यहाँ एक ऋषि शब्द का अर्थ है अग्नि अत्ता अत्ता अर्थात हबीश्या हबीर को ग्रहण करने वाले भक्षण करने वाले आप विश्व सतपति विश्व से सतह पति विद्यमान विश्व इसका आप पति पति अर्थात आप इसका पालन करने वाले रक्षा करने वाले तो विश्वस्य से सतह पति विश्वस्य से सतह समानिकरण हो जाएगा किंतु शतपति में समास हुआ है इसलिए सत का सतह करने के लिए एक अंग अर्थात अन्वय विश्वस्य के साथ सतपति का एक अंश का अगर अन्वय करेंगे तो ये पद का एकार्थ अन्वय होगा एक अंग अन्वय ये अर्थात व्याकरण के अनुसार दोषग्रस्त है इसलिए कहेंगे त सच सोपतिश्च विश्व से सतपति सतपति में कर्मधारय करेंगे ये विश्व का अब है और कैसा पति सतपति अर्थात साधुपति उचित पालन करने वाले वयम आद्य से दाता आद्य से भक्ष्य आपका जो भक्षण योग्य है उसका हम देने वाले हैं दाता इंद्रिय कहते हैं क्योंकि हम ला कर के विषय आपके लिए ही उपस्थित करवाते हैं तोम नह नह अस्माकम पिता आप हम लोग के पिता हो हे मातरीश्वन संबोधन मातरीश्वन नकार रहना चाहिए तो नकार का लोप हो गया ये भी छादश है भाषा में प्रथमज्वाद अ संस्कर्तूरअभा संस्कर्तु ऊ कार चाहिए ऋकार हो गया प्रथमज्वाद अन्य संस्कृ संस्कर्तूरअभास्कृत व्रात्यस्व स्वभावत एवं शुद्ध अभिप्रायः आप प्रथम ज है प्रथमा प्राणसूत्रात्मा हिरण्यगर्भ आप प्रथम जजापति इसलिए आपके पहले और किसी के उत्पत्ति नहीं हुई तो अन्य से संस्कर्तुर अभावात संस्कार कराने वाला और कोई नहीं है माता पिता आपका नहीं है संस्कर्तुर अभावात इसलिए आप असंस्कृत आपका संस्कार नहीं हुआ था, आप असंस्कृत ब्रात्यस्तम असंस्कृत जो उसका ब्रात्य कहा जाता है टीका में असंस्कृत इति संस्कारहीनो व्रात्य इति स्मृत इतर्थ जिसका संस्कार नहीं होता है उसको ब्रात्य कहा जाता है ऐसे स्मृति में कहा गया है अने क्योंकि आपका संस्कार नहीं हुआ है तो इसके द्वारा क्या कहा जाता है अने स्वतः शुद्धत्व विवक्षितम इति आह क्योंकि आप ब्रात्य है इसका अर्थ है कि आप स्वतः स्वाभाविक शुद्ध है अर्थात जिसका संस्कार आवश्यक ही नहीं है भाष्य में असंस्कृत्य स्व स्वभावत एव शुद्ध इति अभिप्रायः अर्थात आपका शुद्धीकरण आवश्यक ही नहीं है हे प्राण एकषि स्व हे प्राण संबोधन करते हैं एकषिस्तम आप एक ऋषि एक ऋषि इसके लिए एक प्रमाण देते हैं अथर्वणना प्रसिद्ध अग्नि ऋषिनामा अतः अथा सर्वीशा अथर्वणान अर्थात अथर्व वेद का जो शाखा वाले होते हैं उनका ये प्रसिद्धि है कि एक नामक अग्नि जो कि सब हवी का ग्रहण करने वाला है अतः सर्वहविशाम जो सब प्रदान किया जाता है हवीर उसका ग्रहण करने वाला ही एक नामक अग्नि ही है तम तो एवं विश्वस्य सर्व से सतो विद्यमान से पति ही सतपति तोमेव विश्व मंत्र में है उसका अर्थ हो गया सर्वस्व आगे है सतपति सतपति में विभाग कर देते हैं सतहपति इति सतपति सत् अर्थात विद्यमान जो विद्यमान जगत उसका आप है सतह पति सतपति विश्व से सतपति किन्तु विश्व से सतह के साथ अन्वय होता है अर्थात यहाँ एक देश अन्वय हुआ सतपति का एक सतह पदार्थांतर हो गया विश्व उसके साथ अन्वय हुआ यह अन्वय ठीक नहीं हुआ इसलिए एक नंबर टिप्पणी देखिए एक देश अन्वय से असार्वत्रिकवाद आह साधुर् एक देश अन्वय सार्वत्रिक नहीं है तो इष्ट सिद्धि करने के लिए जहां अन्य गत्यंतर नहीं है वहां एक देश अन्वय किया जाता है जहां अन्य उपाय है वहाँ एक अन्वय नहीं किया जाता है इसलिए भाष्य में कहते हैं साधुर वा पति ही सतपति साधु साधु अर्थात तो ये सम्यक व पति अर्थात साधु पति ही तो सतपति अर्थात तो यहाँ कर्मधारा इस पक्ष में कर दी अच्छा अर्थात तो साधु कहने से सम्यक सम्यक अर्थात ठीक से पति का अर्थ पालन करना तो साधु पति अर्थात सम्यक पालन करने वाला वयम पूरा आद्यस्य तव अद हविशोदाता आद्य से आद्य से अर्थात अदनय जो भक्षण योग्य हवि उसका दाता हम लोग आपको प्रदान करते हैं अर्थात इंद्रिय लोग स्तुति करते हैं वो कहते हैं हम जो विषय ग्रहण करते हैं वही ला करके आपको देते हैं तो आप ये हवि को ग्रहण करने वाले है हम आपको देने वाले हैं तो हम पिता मातरीश्व आप पिता हैं हम लोगों का मातरीश्व हे मातरीश्वन न अस्माकम अर्थात मंत्र में मातरीश्व शब्द है तो इसका अर्थ भाष्यकार कहते हैं हे मातरीश्वन न अस्माकम आप हम लोगों के पिता है आप मातरीश्वन मातर का ये नौकार क्यों नहीं लोप होता है न लोप प्रातिपदिकंत से, से हो जाना चाहिए क्या सूत्र हे मातरीश्वन यह सम्बुद्धि है न गि सम्बु संबुद्धि का न लोप नहीं होगा हे राजन जैसे होता है हे स्वामीन उसमें लोप नहीं होगा नो अस्माक टीका में इति अत्र न लोप न लोप इति अत्र न लोप छांदस इत्यर्थ मंत्र में दिया त्वम पिता मातरीश्व न तो मातरीशन होना चाहिए एनोकार नौकार कहाँ गया कहते मातरीश्व न ऐसे मंत्र है वो होना चाहिए मातरीशन न इसमें जो नोकार लोप हो गया कहते न लोप छांद नोकार रहना चाहिए लोप हो गया आगे भाष्य में अथवा मातरिसनो वायोस्व तो मातरी स्वनः इस प्रकार के ले लेंगे मंत्र में है मातरी स्व आगे न न अलग पद है अस्माक अथवा ये एक पद है मातरी स्वन इस प्रकार के उसका अर्थ हो जाएगा वायोस् वायु वायु तो हो मातरी स्वन वायु हो मातरी स्वन का अर्थ हो जाएगा वायु का ष्ठ्यंत आगे कहते हैं वायु हो त्व त्व आगे मंत्र में है पिता अर्थात आप वायु का भी पिता है इस प्रकार के वायु अर्थात यहाँ मातरीश्व शब्द से हिरण्य का को कहा गया सूत्रात्मा आप सूत्रात्मा का भी पिता है ठीक है हमें उसको कहते हैं पिता इति अनुसंग मंत्र में दिया तुम पिता मातरीश्वन तो कहते हैं पिता मातरीश्वन के साथ अनुसंग होगा अर्थात उसका अन्वय करना है अस् व्याख्या तो अस्म व्याख्या अर्थात मतरीस्वप गृह वायुमितृवाद अतः। अनुक्त मात्र का पितृवाद क्योंकि मतृस्वन पिता अर्था वायु तो का आप पिता हुए मात्र वायुमितृत्वाद अस्म दादी सर्व आग, आप अगर केवल वायु का ही पिता हुए अर्थात हम सबका पिता आप है ऐसा तो नहीं कहा जाएगा फिर क्योंकि वहाँ शब्द है मातरी स्वन पिता तुम आप वायु का पिता है वायु का पिता अर्थात हम लोगों का पिता ऐसा तो साक्षात शब्द से नहीं कहा गया अनुक्तम से इसलिए कहते हैं भाष्य में अतश्च सर्वस्व जगतः पितृत्वम सिद्धम् क्योंकि जो ये सूत्रात्मा वायु मातरीश्व हिरण्यगर्भ का पिता होगा और हिरण्यगर्भ प्रजापति जगत का पिता है इसलिए सभी का पिता हो जाएगा जो हिरण्यगर्भ का पिता वो सभी का पिता हो जाएगा अतश्च सर्वस्वैव जगतः पितृत्वम सिद्धम् त तो फिर वायु का मातरिसव का मातरिस इसका पिता कौन है कहते हैं आगे टीका अस्मदादि सर्वजनकवाद वायुस् वायु बायू ष्ठी है अस्मदादि सर्वजनक ष्ठी हटा देने से वायु अस्मदादि सर्वजनक और तज्जनक अभी आप मातरी मतलब आप मातरीस्वण अर्थात वायु का भी जनक है तजनक अर्थात वायु का भी जो जनक होगा तज्जनक आकाशात्मन प्राणस्य आकाश रूप प्राण आकाश अर्थात तो अव्याकृत आकाश क्योंकि वायु शब्द से अगर हिरण्यगर्भ गर्भ को लिया जाएगा आकाश शब्द से अव्याकृत आकाश ईश्वर स्थानीय प्राण से सर्वजनकत्व सिद्धम अव्याकृत यही पूरा जगत का जनक है इस प्रकार के हैं इंद्रिय और यह प्राण का स्तुति करते हैं आगे किंग बहुना भाष्य में कहते हैं कितना स्तुति करें अभी कहते हैं हो गया स्तुति अब तो आप शांत हो जाइए क्योंकि वो प्राण निकलने लगा था शरीर से तभी ये लोग स्तुति किए तो स्तुति करते करते जो पूरा हो गया कहे भाई बात मान लो कहते हैं ना कितना और समझाएंगे अब बात मान लो इसी प्रकार के अब इंद्रिय लोग सब कहते हैं अब तो आप स्थिर हो जाइए या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि या च मनसी संतता शिवांगत्क्रमी या वाची तनु प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे तनु प्रतिष्ठिता सर्वत्र हो जाएगा या च चक्षुषि या च मनसी संतता मन में जो संतता अर्थात प्रतिष्ठित हुई अर्थ में ता शिवाकुरु माँ उत्क्रमी ये बाघ में जो आपका शरीर विद्यमान है अर्थात तो बाघ का भी अधिष्ठान सत्ता स्फूर्ति देने वाला आप ही है या ते तनु तनु अर्थात शरीर वाची वाची अर्थात ये बाघ इंद्रियो में प्रतिष्ठिता बाघ इंद्रिय में प्रतिष्ठिता अर्थात बाघ इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला आप ही है इसलिए बाघ इंद्रियो में आपका ही शरीर प्रतिष्ठित है और या च्रोत्र इसी प्रकार स्रोत्र इंद्रिय में या च चक्षुषी चक्षुरन्द्रियो में और याच मनसी संतता और जो मन में भी ये विद्यमान है बाघ स्रोत्र चक्षु मन ये चार ही कहा गया था जहाँ विवाद का बात आया था तो वहाँ आकाश वही ऐसा देव आगे कह करके वायु तेज आप पृथ्वी आगे कहा था ये तो ये वा मन वाघ स्रोत्रम चक्षु ये सब जितने विवाद किए थे अभी वही लोग कह रहे हैं कि आप ये सब में विद्यमान हैं अर्थात सत्ता स्फूर्ति आप ही देते हैं तो इसलिए अभी शिवांग तांग कुरु अर्थात ये सबको ये जो वाग इंद्रिय स्रोत इंद्रिय चक्षु मन ये सबको आप अभी शिवा शिवा अर्थात मंगलमय करिए तो मंगलमय कैसे करेंगे कहते माँ उत्क्रमी अगर आप प्राण इसको छोड़ करके चल देंगे तो फिर वो शरीर उसको और छुआ जाएगा और छुएंगे भी नहीं कहेंगे अब अशिवा हो गया अशिवा अर्थात ये अस्पृश्य हो गया इसलिए आप उत्क्रमण मत करिए शांत हो जाने से ये सब इंद्रिय शिवा अर्थात ये सब अपना सामर्थ्य को प्राप्त करते रहेंगे अर्थात ये सब कल्याण रूप के रहेंगे अगर आप छोड़ करके चले जाएंगे तो ये सब अकल्याण रूप हो जाएंगे अस्पृश्य हो जाएंगे भाष्य में या ते तो दियादिया तो दिया, तो तो दिया में क्या सूत्र लगेगा चेदादी च तो ये कहां से आ रहे हैं उसका पूर्व में है नृद्धा छ आगे त्यदादि नीचे है न गहािभ्य त्यदादि नीच क्योंकि छ प्रत्यय होता है कहीं से आना पड़ेगा तो वृद्धा छ आगे है त्यदादी नीच हा तनु तो आपका जो ये शरीर वाची प्रतिष्ठिता वाची अर्थात तो ये बाघ इंद्रिय में प्राण किस रूप में है कहते हैं टीका में वाची अपान रूपा तनु तो प्रतिष्ठिता बाघ इंद्रिय में जो ये प्राण का रूप है कहते अपान रूप अपान है बाची प्रतिष्ठिता भाष्य में वक्तृत्व बदन चेष्टा कुरवती बाघ का कार्य हो गया वदन कहना तो उसमें बदन करने का उसका जो सामर्थ्य कहते ये प्राण ही दैसा है इसलिए बाघ इंद्रिय में वास्तविक वक्ता तो, तो प्राण ही हो गया वक्तृत्व बदन चेष्टा करते हुआ ये प्राण ही विद्यमान तो तो है तो तो अच्छा टिप्पणी में वही बात दे दी आगे यात्रोत्रे या, या चक्षुषी या च मनसी संकल्पादी व्यापारेण संतता समनुगता तनुष्ताम शिवा शांता कुरु मोत्त्क्रमी उत्क्रमे उत्क्रमणेन अशिवा और जो आपका स्रोत्र में स्रोत्र में या च चक्षुषी या च मनसी संकल्प आदि व्यापारण स्रोत्र में चक्षु में और मन में मन में रह करके क्या करता है कहते हैं संकल्प आदि व्यापार करता है यही प्राण ही करता है टीका में देख लीजिए या स्रोत्रे स्रोत्रे व्यान रूपा व्यापक चक्षुषी प्राण रूपा हृदय से ऊपर में जुटने हैं सब प्राण और मनसी कहते हैं समान रूपा तो ये मन हृदय देश में मुख्यतः भी पूरा शरीर को व्याप्त करता है किंतु तो उसका स्थान हृदय कहा जाता है इसलिए मन समान रूप ऐसे भाष्यकार कहाँ से कहे न ऐसे टीकाकार टीकाकार ये सब जो कह दिए अर्थात तो वाक में अपान स्रोत्र में व्यान चक्षु में प्राण मन में समान ऐसा टीकाकार कहाँ से लाए कहते हैं स प्राणस् तक्षु ये छांदोग्य का तृतीय अध्याय का त्रयोदश खंड अर्थात तीन तेरह ये प्रथम मंत्र है स प्राणस्तक्षु वही प्राण है वही चक्षु हैं सव्यानस्तोत्र ये द्वितीय मंत्र है छांदोग्य में वहाँ और स अपान सा सावाक। जो अपान वायु है वही वाक्य है वही प्राण का सब नाना रूप हो गया स सममानस्त ये चतुर्थ मंत्र है इति श्रुते ये सब छांदोग्य का तीन तेरह एक दो तीन चार ये चार मंत्र है आगे भाष्य में यह सब इंद्रिय और मन में संतता संतता अर्थात तो समन अनुगता तनु सम्यक अनुगता यही रह करके सामर्थ्य देता है कार्य करने के लिए तांग शिवांग शिवांग अर्थात तो शांताम कुरु उसको शांत करिए तो शांत करना क्या तात्पर्य है कहते माँ उत्क्रो माँ उत्क्रमी ही माँ उत्क्रमी ही ये क्रमी ही कहा का रूप हो जाएगा लोग मध्यम पुरुष एक वचन उत्क्रमणे न अशिवा माँ काशी अगर आप उत्क्रमण कर जाएंगे तो ये सब अशिवा हो जाएंगे इनका शिवात्व तो चला जाएगा कल्याण रूपत्व तो चला जाएगा ये सब अस्पृश्य हो जाएंगे टीका में प्राण उत्क्रमेण सती प्राण उत्क्रमणे सती अपानाध्यात्मिका बाघादि रूपा तनुर अशिवा कार्या्य सियाद इत्यर्थ प्राण का उत्क्रमण अगर हो जाएगा तो अपानादि रूप ये जो वागादि है अपानाध्यात्मिका बाघादि रूपा तनु ये जो शरीर इसमें वागादि सब है और ये वागादि है कहते हैं अपानादि रूप है प्राण ही वास्तविक इनको सामर्थ्य देने वाला है और यह शरीर अशिवा अशीवा अर्थात कार्य अयोग्या सै कार्य नहीं कर पाएगा यही इसका अशीवात्व सामर्थ्य नहीं रहेगा किंग बहुना और स्तुति करते करते और कहते हैं प्राण से दम वसेम त्रिदिवे यतिष्ठित यत माते रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा च विधे ही न अच्छा इति जो इति दिया बड़े महाराज जी कहते हैं इति स्तुनबंती पूर्वेण अन्वय ये स्तुनबंती स्तुबंती ये चतुर्थ मंत्र में आया था वहाँ से वो लोग आरंभ किए थे स्तुति करना तो इति स्तुवंती इस प्रकार के कह करके इंद्रिय मनो इत्यादि इस प्राण का स्तुति करते हैं अभी कहते हैं कि प्राण बसे वशे इदम सर्व य तथिद्विवे मातेव मव माता पुत्रन रक्षस्व और श्रीश्च प्रजा च विधेह प्राणस वशे प्राणकश में इद इदे सन्नीष जो नजदीक में यह लोक में और यिदी प्रतिष्ठि त्रिदिव स्वर्ग तो जो यह लोक में है और जो स्वर्ग लोक में है त्रिदिवे च यत प्रतिष्ठितम स्वर्ग में भी जो सब विद्यमान है वह सर्वम प्राण वसे सब प्राण का ही अधीन है प्रजापति है वही वही सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ सब कुछ इसी में इसी का वश में है और इसलिए क्योंकि सब आपका वश में है आप अगर रक्षा करेंगे तब सब रक्षित होंगे कहते हैं माता ईव पुत्र जैसे माता पुत्रों का रक्षा करती है इसी प्रकार रक्षसव आप रक्षा करिए पुत्रान पुत्रान अस्मान हम आपके सामने पुत्र जैसा है आप हमारे रक्षा करिए रक्षसव पुत्र जैसा रक्षा करिए कैसा रक्षा कैसे उपाय से करेंगे कहते हैं श्री च प्रज्ञा च न विधेहि न आसमान हम लोगों को श्री और प्रज्ञा श्री अर्थात ब्राह्मण का जो श्री होता है क्षेत्रियों का जो श्री होता है वो श्री आप हम लोगों को दीजिए ब्राह्मणों का श्री कहते हैं मंत्र तो मंत्र है तभी उसमें ब्राह्मण्य धर्म है अर्थात वेद है तभी ब्राह्मण्य धर्म है और जिसको अर्थात वेद का ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण होने पर भी अब्राह्मण कहा जाता है और श्री क्षेत्रीय का श्री कहते हैं ऐश्वर्य सामर्थ्य तो ये सब स्त्री अर्थात ये मंत्र का भी सामर्थ्य हमको दीजिए अर्थात मंत्र भी हमें रहे और ये ऐश्वर्य भी हमें रहे ये श्री शब्द का अर्थ हो गया और बाकी प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थात ये चित्त एकाग्र होकर के उपासना का सामर्थ्य भी हमको दीजिए प्रज्ञा च न अस्मान विधेहि अर्थात आप हमको दीजिए अब हमारे लिए करिए क्योंकि विपूर्वोधा करो त्यर्थ है ये सब आप हमारे लिए करिये था तो हमको दीजिए भाष्य में अस्मिन लोके प्राणस्य वसे सर्वम इदम यंचित उपभोग जातम अस्मिन लोके मंत्र में तो अस्मिन लोके प्राण से वशे वसेम तो अस्मिन लोके दो नंबर टिप्पणी इसलिए कहते हैं इति प्रत्यक्षवाची वशात आह अस्मिन् लोके मंत्र है प्राण इदम् इदम कहने से सन्निकृष्ट शनिकृष्ट अर्थात प्रत्यक्षवाची इसलिए भाष्यकार कह दे कि अस्मिन् लोके प्राणस्य एव प्राण सेवे प्राण का बश में ये सब कुछ इदम् इदम् कहने से यकित उपभोग जातम् जो कुछ पदार्थ है उपभोग जात सब कुछ उपभोग जाता विषय विषय जिसको कह देते हैं त्रिदिवे त्रिदिवे तृतीयश्याम दिवि, तृतीय दिवि, अर्थात तृतीय द्यू स्वर्ग च य प्रतिष्ठित स्वर्गलोक में भी जो प्रतिष्ठित हो वहाँ क्या आवश्यक है कहते हैं देवादी उपभोग लक्षण देवादियों का जो उपभोग स्वरूप वो जब सब भोग्य पदार्थ हो तो वहाँ भी तैया प्राण एवं ईशिता रक्षिता प्राण ही उसका रक्षा करने वाला है सब पदार्थ प्राण में ही आश्रित है अतः इसलिए माता एव पुत्र अस्मान रक्षयस्व पालयस्व क्योंकि सब कुछ आपका अधीन में ही है इसलिए माता जैसे पुत्रों का रक्षा करती है इसलिए इसी प्रकार आप भी हमारे रक्षा करें रक्षा करें अर्थात तो हमारा पालन करें पालन कैसे करेंगे कहेंगे जो हमारे अर्थात कल्याणकारी पदार्थ है उसको दीजिए क्या देंगे कहते हैं श्रीश्च प्रजा च विधेह कहा गया उसका अर्थ कहते हैं तवनता हि ब्राह्म क्षत्रियाश्च्रेयस्ता श्रीश्च श्रेयश प्रजा चोत्स्थित निमित्ता विधेहि नो इत्यर्थः विधत्समित्ता ब्राह्म श्रीयः देखिए यहाँ समास कैसे लेंगे ब्राह्म्य और क्षेत्रिय ब्राह्म संबंधी क्षेत्रीय संबंधी जो श्री है वो तो निमित्ता क्या समाज कहेंगे समास किस शब्द से पूछ रहे हैं त्वनिमित्ता तो ब्राह्म्य अर्थात ब्राह्मण संबंधी क्षेत्रीय संबंधी जो श्री है श्रीय ताहा श्री, ता वो सब स्त्री त्वनिमित्ता तबोष्ठी पहले हमको पता चलना चाहिए यहाँ क्या समास हो रहा है बहुग्रह हो रहा है क्योंकि निमित्तम शब्दन अपुंसों होता है और यहाँ क्या लिंग दिख रहा है स्त्रीलिंग हुआ है अन्य पदार्थ कौन है श्री तो श्री को देख करके अगर ये स्त्रीलिंग हुआ है अर्थात तुम तो निमित्ता कह करके किसको कहेगा श्री को कहेगा तो बहुवृह करेंगे तो इतना दूर तक स्पष्ट हुआ आगे क्या कहेंगे हम त्व निमित्तम क्योंकि तोम शब्द का कोई लिंग हो जाएगा नहीं होगा वो तो अलिंगी है निमित्तम शब्द नित्य नपुसकम तो इसलिए त्वम निमित्तम येय आप ही निमित्त है अर्थात आपके चलते ही ये सब श्री और वो श्री कहते हैं ब्राह्मण क्षेत्रिया तो ये ब्रह्म संबंधी ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति संबंधी और क्षेत्रीय जाति संबंधी ब्राह्मण ब्राह्मण जाति संबंधी कहते हैं वेद ये मंत्र ती ब्राह्मण का श्री है वेद है अर्थात तो विद्या है तो भी वो ब्राह्मण विद्या नहीं है तो खाली अर्थात तो ये ब्राह्मण नहीं है वही उसका मुख्य कार्य है ज्ञान विज्ञान मास्तिम ब्रह्म कर्म स्वभावजम कहा गया ब्राह्मण के पास ज्ञान भी होना चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए अनुभव होना चाहिए और अनुभव नहीं है तो फिर ब्राह्मण निंद्य है कहा गया ऐसे क्षत्रिया तो से ना जब आप विग्रह दिखाएंगे लौकी का विग्रह तो निमित्तम कौन है अभी युष्मत का प्रथमांत कहेंगे ना युष्मत का प्रथमान्त क्या होगा तुम होगा तुम निमित्तम यश्य हो गया आगे तुम के स्थान पर आप लिखेंगे युष्मत युष्मत आगे निमित्त फिर युष्मत को क्या आदेश होगा क्या आदेश होगा त्वत् सूत्र से प्रत्ययोत्तर पदयोश्च उत्तर पद पर अथवा प्रत्यय पर में है तो आदेश हो जाएगा प्रत्ययोत्तर पदयोश्च तो हो जाएगा जैसे त्वत्त्र मत्पुत्र वहाँ दृष्टांत उदाहरण देना श्रेिय क्षेत्रीय श्रिय तो ता वो जो ब्राह्मण क्षेत्रिय संबंधी जो श्री ताश्च तत्व श्रीश हा अर्थात वो सबको तुम अर्थात हे प्राण आप श्रीश्च श्रीश्च का अर्थ कह देते हैं श्रेय श्रेय अर्थात ये श्री का द्वितीय बहुवचन क्या बनेगा द्वितीय बहुवचन श्री श्रेय अच्छा इसको यंग विकल्प में होगा ना श्री को स्त्री को न स्त्री को विकल्प हुआ स्त्री अच्छा स्त्री शब्द को गीति हृस्व से उसका विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी किंतु द्वितीय बहुवचन में कोई नदी संज्ञा का कार्य नहीं है श्रीश्च श्रीश्च अर्थात स्त्रीय श्र, और प्रज्ञा प्रज्ञा ये भी त्वत्थिति निमिताम अभी प्रज्ञा तोत्स्थिति निमित्ताम अभी यहाँ भी क्या समास हो जाएगा यहाँ भी बहुग्री हो जाएगा अर्थात जो प्रज्ञा है वो तो स्थिति निमित्ता है तो कैसे कहेंगे तोत्स्थिति त्वत तो स्थिति निमित्तम यश प्रज्ञा या त्वत तो तो तो स्थिति जो श्री है वो तो निमित्त अर्थात आप ही उसका निमित्त है और जो प्रज्ञा है वो तो स्थिति निमित्ता ये खाली तो निमित्ता नहीं हो गया तो स्थिति निमित्ता प्राण की स्थिति है तभी प्रज्ञा अर्थात प्रज्ञा अर्थात जो चित्त एकाग्रह होकर करके उपासना यह कर पाएगा अगर प्राण बहुत विक्षिप्त है उपासना कर लेगा नहीं कर पाएगा इसलिए कहते हैं आपका स्थिति तो प्राण शांत होना चाहिए विधेयी विधेयी नो नो अर्थात आसमान विधत् स्व इत्यर्थ नहीं है विधेही और विध्त्स बोलिए आप क्या अंतर क्या हुआ विधेही और विध्त्स ये पता चलता है कहाँ का रूप होगा विधेही पता नहीं चलता लोट लकार और विध्त्सो ये दोनों में अंतर क्या हुआ फिर एक परस निपद एक आत्मने पद अच्छा अर्थात ये हमारे ले दीजिए आगे टीका में ऋगा मंत्र ब्राह्मण है श्रीय ये ब्राह्मण का श्री यही है ऋगादि मंत्र रूपा अर्थात शास्त्र ज्ञान तो कहते हैं अगर है सामानी यजुंशी साहि ही श्रीर अमृता सताम इति है तो जो ऋचह सामानी यजुंसी अर्थात तो जो ये मंत्र हो गए यही सा श्री ही यही श्री है अमृता सताम सताम सत्पुरुषों का तो अर्थात सत्पुरुषों का श्री वही है विद्या अगर विद्या नहीं है तो फिर श्री ही न और क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय संबंधी प्रसिद्धा धनादि ऐश्वर्य रूपा यह क्षत्रियों का प्रसिद्ध ऐश्वर्य उनके पास रहना है आगे भाष्य में टीका में अस् प्रश्ने निर्धारित गुण संग्रह आह इस प्रश्न में जो सब प्राण का गुण संग्रित संग्रहित हो गया उसको अभी कहते हैं अस् प्रश्ने निर्धारित गुणम जितने ये द्वितीय प्रश्न में प्राणों का गुण कहा गया उसको सब संग संग्रह करके आह इति एवं भाष्यकार कहते हैं इतिम सर्वात्मतया बागा प्राण स्तुत्या गमित महिमा प्राण इति अता इति एवं एवं अन प्रकारण सर्वात्मतया तो सभी का आत्मा होकर के सर्वात्मतया बागादि भी प्राण समिकरण है बागादि प्राण गौण प्राण उनके द्वारा स्तुति हुआ और वो स्तुति के द्वारा स्तुतिया तृतीया स्तुति के द्वारा गमित महिमा प्राण इसमें समास कैसे कहेंगे गमित, हाँ गो गमितो क्योंकि महिमा शब्द पुंगलिंग है स्त्रीलिंग है पुंगलिंग है तो इसलिए गमितो महिमा यहाँ स प्राण गित महिमा गमित महिमा विसर्ग नहीं होगा गमित महिमा प्राण प्रजापति अवधता ये निश्चय हो गया टीका मैं इदम वरिष्ठत्वादेर उपलक्षण ये जो प्राण का सब स्तुति किए है, कहते हैं ये इदम् इदम अर्थात जो गमित अत्ता जो अत्ता इति अवध अत्ता जो अत्ता कह दिए कहते हैं इदम् वरिष्ठत्वादेर उपलक्षण यहाँ तो खाली अत्ता एक कह दिया गया ये वरिष्ठ है ये विषय तो हमने श्रेष्ठ कह दिया गया था ये आनंद ज्ञान विरचित प्रश्नोपनिषदभाष्य टीका द्वितीय प्रश्न ये श्रीमद्परमसपरिव्राजाचार्य श्रीमद्गोविंद्यपादिष्य श्रीशंकर श्री छ्रीम्छंकर श्री श्री प्रश्नोपनिषदभाष्ये द्वितीय प्रश्न इसके साथ ही द्वितीय प्रश्न ये पूरा हुआ द्वितीय प्रश्न के थे वैदर्भ भार्गव प्रथम प्रश्न था कबंधी कात्यायन प्रथम प्रश्न में था ये कुतोह है व इम प्रजा प्रजा यती कहाँ से प्रजा उत्पन्न होते हैं प्रजा शब्द का अर्थ शरीर।, शरीर आगे द्वितीय प्रश्न करते हैं ये प्रजाओं को कौन धारण करता है कौन उनका अर्थात प्रकाश करता है और इनमें से श्रेष्ठ कौन है ये निर्णय हो गया कि ये सब अर्थात शरीर को धारण करते हैं पाँच भूत क दिया आकाश ह वे देवा, और बाकी वायु तेज है पृथ्वी कह दिया गया आगे मन और फिर बाघ कह करके सारे कर्मेंद्रिय चक्षु श्रोत्र कह करके सब ज्ञानेन्द्रिय ये कार्य करण संघात ये सब इन्हीं को द्वारा धारण होता है और कह ऐसा श्रेष्ठ कह करके प्राण ही इनमें श्रेष्ठ है वो विवाद से निश्चय हो गया प्राण का उत्क्रमण से सभी उत्क्रमण करने लगे तो इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ है ये निर्णय हो गया अभी कहते हैं अर्थात ये शरीर को प्राण ही मुख्य रूप से धारण करता है अभी आगे प्रश्न करते हैं ये प्राण फिर कहाँ से आता है तो क्यों इस प्रकार के इसको कहते हैं स्थूला और उन्धती न्याय हमको क्या दिखता है कहते हैं शरीर दिखता है ये शरीर से ले करके हमको आत्मा तक पहुँचाएंगे इसलिए प्रति प्रश्न में धीरे धीरे सूक्ष्म सूक्ष्म करके ले जाएंगे अभी शरीर से कहते हैं प्राण तक पहुँचा दिए अभी ये प्राण कहाँ से आया इसको आगे दिखाएंगे अथ तृतीयः प्रश्नः प्रश्न में एवं प्रजापति प्रजापति गुणजात निर्धार्य निर्धारयंस से उत्पत्ति तदुपासनाधा प्रश्नातर एवं प्रजापति अतृत्व ये सब गुण ये निर्धारण हो गया निर्धारण हो निर्धार्य क्या प्राण प्राण ही प्रजापति है प्राण ही अता है ये सब श्रेष्ठ है ये सब गुण जातम कह दिया गुण समूह अर्थात ये सभी को सत्ता देने वाला है ये सब का पालन करने वाला है प्राण से अभी उत्पत्तियादि निर्धारयन उत्पत्ति का निर्धारण करता हुआ तद् उपासनां उपासनाधातुम उत्पत्ति प्राण का उत्पत्ति कह करके प्राण का उपासना भी यहाँ विधान किया जाएगा त प्रश्नं अवतारय अश्न तश्नावता अथ प्रस्ना हैन कौसल्यश्वलायन पपछ भगवान कुत एक प्राणो जायते जायत कथमास्म शरीरे अस् शरी बा आत्मा प्रभज प्रातिष्ठते कथम उत्क्रमते कनोत्क्रमते कथम बाह्यम अभीधत्ते कथम इति अथ ह एनम कौशल कौशल्य अश्वलायन पप्रच्छ अभी पप्रच्छ इसका कर्ता कौन हो गया कौशल्य अस्लायन तनम एनम एनम कम पिपलादम अभी पूछते हैं कौशल्य अस्वलायन क्योंकि ये जो अभी प्रथम ऋषि बिल्कुल बाह्य पदार्थ पूछ लिए द्वितीय ऋषि और थोड़ा अंतर के पदार्थ पूछे इसलिए जो ऋषियों का क्रम से हुआ था पहले षष्ठ ऋषि आ गए वो बाह्य पदार्थ पूछ लिए आगे पंचम ऋषि आए और थोड़ा अंत पदार्थ थो पूछते हैं अभी ये चतुर्थ ऋषि आ गए ये और अंत पदार्थ पूछेंगे पूछते हैं भगवान संबोधन करते हैं कुत ऐसा प्राणो जायते ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है इसका उत्तर देंगे प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है कथम अस्मिन शरीर आयाति आत्मा से उत्पन्न होता है किंतु ये प्राण इस शरीर में क्यों आता है तो इसका उत्तर देंगे कर्म कर्म अर्थात धर्माधर्म ये धर्माधर्म ही निमित्त होता है ये प्राण का शरीर के साथ संबंध करवाएगा ये सब उत्तर आगे आगे देंगे तो कथम आयाति कथम अर्थात कस्मात कस्मात्मित्तात अस्मिन शरीरे प्राण आयाती क्यों आता है और आत्मानम्बा प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते यहाँ कथम अर्थात मतलब केशु स्थानेसु अपने को पांच भाग से विभाग कर दिया क्योंकि प्राण पूर्व मंत्र पूर्व प्रश्न में कहा था अहम एवं आत्मान पंचधा विभ विभज्य तो ये एतम बाणम अवस्टभ्य विधारयामी ऐसे कहा था तो अभी प्रश्न करते हैं ये अपने आपको जो पांच भाग कर दिया कथम प्रातिष्ठते अर्थात के शु स्थानेसु ये रहता है विभाग करके और के उत्क्रमते ये फिर प्राण जब ये शरीर छोड़ के जाता है के केन अर्थात केनो न प्रकारण के न, तो के न, के न इसका उत्तर देंगे सुषुमना के द्वारा ये शरीर छोड़ के जाता है और कथम बाह्यम अभिधत्ते बाह्य अर्थात तो अधिभूत अधिदैव ये प्राण ये अधिभूत अधिदैव का भी धारण करता है और कथम अध्यात्मम अध्यात्म ये जो शरीर संघात इसको कैसे धारण करता है ये सब प्रश्न यहाँ ये पूछ लिए अर्थात ये अभी प्राणों के विषय में और अधिक गंभीर प्रश्न किए भाष्य में अथ हैनम कौशल्य अश्वलायन पप्रछ पिपलाद महर्षि को अभी कौशल्य अश्वलायन वहाँ कह दिया गया था अश्वलों का युवापत्य होने से अश्वलायन हो गया और कौशल्य नामतः प्राणो प्राण टीका में वैदर्भ प्रश्न अनर्थ भार्गव वैदर्भ ये पूर्व प्रश्न की था अथ शब्द मंत्र में कहा गया अर्थात तो वैदर्भ प्रश्न के अनतर आगे भाष्य में प्राणो हि एव प्राणेरधारितैर उपलब्ध महिमा अभी संहतत्वाद कार्य अतः पृछा अभी ये जो पूछते हैं कौशल्य असलयन उनको कहीं पूछेगा प्राण का विषय में ये सब इतना विचार हो गया इतना महान उसको कह दिया गया तब तो भी फिर ये कहाँ से जन्म होता है इसका जन्म के बारे में आपको संशय क्यों हुआ ये अर्थात तो अनादि ऐसे आप क्यों नहीं मान ले इतने सारे महिमा वाला इसका भी फिर आप जन्म पूछते हैं यह शंका होने से उत्तर देते हैं भाष्य में प्राण ही एवं, एवं एवं अर्थात कहते हैं प्राणेर्निर्धारित तत्वर् उपलब्ध महिमा प्राण ही एवं उपलब्ध महिमा प्राण का कान्वय उपलब्ध महिमा के साथ होगा तो प्राण उपलब्ध महिमा कैसे समास कहेंगे उपलब्धो महिमा यस्य कस्य प्राणस्य से तो प्राण हो गया उपलब्ध महिमा अभी प्राण को ये महिमा कहाँ से प्राप्त हुआ कहते हैं कि प्राणिर निर्धारित तत्वी ही प्राणी ही कहने से बहुवचन दिया ये किसका प्राण शब्द का क्या अर्थ लेंगे इंद्रिय ही और समान है निर्धारित तत्व ही तभी क्या समझ कहेंगे प्राणों को कह देगा तत्व में त्वातम न इसलिए अभी तत्व किसका निर्धारण हुआ इंद्रियों का ना प्राण का तत्व किसका निर्धारण हुआ ये महिमा किसका हुआ प्राण का इसलिए आप समाज कैसे कहेंगे निर्धारितम तत्वम अन्य पदार्थ कौन होगा अहा? अभी प्राणी ही कहा गया ना इंद्रिय अन्य पदार्थ हो जाएगा इंद्रिय तो इसमें समाज कैसा कहेंगे निर्धारित तत्व ये तो बहुभ्री हुआ और निर्धारितम तत्वम आगे क्या लेंगे कि इंद्रियों को कहेगा ये ना एक है यही तत्व निर्धारण हुआ किसका प्राण का किए कौन इंद्रिय सब स्तुति करके उनका तत्व को कह दिए ना इसलिए निर्धारितम तत्व ये ही इंद्रिय ही तो प्राणी ही समानाधिकरण हो गया है तो प्राण का तत्व निर्धारण होने से प्राण भी उपलब्ध महिमा कहते ना ये हनुमान जी को पता नहीं था अपना सामर्थ्य जब समुद्र लंघन करना पड़ा तब तो जाम उसको याद दिला दिए आप में सामर्थ्य है इसी प्रकार की यहाँ इंद्रिय प्राण का सामर्थ्य बता दिए उपलब्ध महिमा अपि होने पर भी अभी कहते हैं जिसका इतना महिमा फिर आप उसका उत्पत्ति क्यों पूछते हैं कहते हैं होने पर भी अच्छा टीका में देखिए ये बाघादि दे प्राणीर आकाशादिभिश्च प्राणस्य तत्व उपलब्धम तेयी अच्छा यहाँ विग्रह दे दिए पूरा यही यही अर्थात बाघादि प्राणी ही, ये ही अध्यात्म में और वो सब शरीर का पंचभूत है स्थूल अंश आकाशादी प्राण से तत्व उपलब्ध है तैय तो प्राण का तत्वपलब अर्थात ज्ञात हो गया तैयार <प्रानश्या> पूर्वोक्त महिम्वाद है उत्पत्तिश्का अभाव कुत प्रश्न अनुपत्ति आशंक्य आह <आरा>। प्राण का जितना महिमा कह दिया गया पूर्वोक्त महिम्वाद पूर्व उक्तम यदि महिमा तो प्राण प्राण से पूर्वोक्त महिमत्व यहाँ भी समास घट जाएगा षष्ठी हटा देंगे तो प्राण पूर्वोक्त महिमा हो जाएगा तो पूर्वोक्त तो महिमा कहने से कैसा समास कहेंगे प्राणों को कह देगा यश ये भी बहुप्रिय है पूर्वोक्त तो महिमा यश पूर्वोक्त तो में कर्मधारे हो जाएगा तो इतना महिमा जिसका कहा गया उसका तो उत्पत्ति शंका ही नहीं होगा तो कुतः इत कु ऐसे प्राण जायते ये प्रश्न कैसे कह देते हैं इति आशंका भाष्य में कहते हैं ये लब्ध महिमा होने पर भी सहतत्वात ये प्राण जो है सावयव है अश्य कार्य तम जो सावयव होगा वो कार्य होगा जो कार्य होगा अर्थात इसका जन्म होगा ही तो अतः तो इसलिए पूछते हैं भगवान कुतः कुतः अर्थात कस्मात् कारणात यथा यथाअधृत प्राणो जायते यह प्राण जैसे उसका अवध्रृत अर्थात जैसे उसका महिमा निर्णय किया गया वो प्राण कहाँ से अकस्मात्णात् किस कारण से ये उत्पन्न होता है कारण अर्थात किस उपादान कारण से इसकी उत्पत्ति होती है आज यहाँ तक आगे दो दिन अवकाश है नो मित्रो भगवेन्द्रों बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु ब्रह्मासि प्रत्यक्षम ब्रह्मा से मेह प्रत्यक्षम ब्रह्मवादिशं हरितमवादिशं सत्यमवादिशम तदमि हावी मविद्ता शांति शांति शांति